बुद्ध की अनूठी क्रांति भगवान बुद्ध की गाथाओं पर सदगुरु ऊषो के अमृत प्रवचन एस धमो सनन्तों प्रवचन नंबर तिरसठ भाग चार सर्पराज को संदेश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 दुःख के कारण को जानते दुःख से मुक्त होने का उपाय मिल जाता उपाय मिलते ही कौन ना समझ होगा जो उसका उपयोग ना कर ले उपयोग होते ही दुःख निरोध हो जाता वही दशा निर्वाण की है आज इतना